श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ बारह अप्रैल अठारह श्री राम कृष्ण तथा तो अवतार तत्व एक भक्त त्रैलोक्य से आपकी पुस्तक में मैंने देखा आप अवतार नहीं मानते यह चैतन्य देव के प्रसंग में पाया त्रैलोक्य उन्होंने स्वयं प्रतिवाद किया है पुरी में जब अद्वैत और उनके दूसरे भक्त उन्हें ही भगवान कहकर गाने लगे तब गाना सुनकर चैतन्य देव ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे ईश्वर के ऐश्वर्य की इति नहीं है ये जैसा कहते हैं भक्त भगवान का बैठक खाना है और बात भी यही जस्ती है बैठक खाना खूब सजाया हुआ है तो क्या उसके अतिरिक्त उनके और कोई ऐश्वर्य नहीं है गिरीश ये कहते हैं प्रेम ही ईश्वर का सारांश है जिस आदमी के भीतर से प्रेम का आविर्भाव होता है हमें उसी की जरूरत है ये कहते हैं गौ का दूध उसके स्तनों से आता है अतएव हमें स्तनों की जरूरत है गौ के दूसरे अंगों की आवश्यकता नहीं उसके पैरों या सींगों की जरूरत नहीं त्रैलोक उनका प्रेम दुग्ध अनंत मार्गों से होकर निकलता है उनमें अनंत शक्ति है गिरीश उस प्रेम के सामने और दूसरी कौन सी शक्ति ठहर सकती है त्रयोग परंतु फिर भी यदि उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है सब कुछ उनके हाथ में है गिरीश और सब शक्तियाँ तो उनकी है परंतु अविद्या शक्ति त्रैलोक अविद्या भी कोई वस्तु है वह तो अभाव मात्र है जैसे अंधेरे में उजाले का अभाव इसमें कोई शक नहीं कि हम प्रेम को बहुत बड़ा मानते हैं पर साथ ही वह ईश्वर के लिए केवल एक बूंद के समान है यद्यपि हमारे लिए समुद्र तुल्य पर यदि तुम यह कहो कि ईश्वर के संबंध में प्रेम अंतिम शब्द है तब तो तुम ईश्वर को सीमित कर देते हो श्री रामकृष्ण त्रैलोक तथा दूसरे भक्तों से हाँ हाँ यह ठीक है परंतु थोड़ी सी शराब के पीने पर जब हमें काफ़ी नशा हो जाता है तो शराब वाले की दुकान में कितनी शराब है इसके जानने की हमें क्या जरूरत अनंत शक्ति की खबर से हमें क्या काम गिरीस, गिरीश के से आप अवतार मानते हैं के। भक्त में ही भगवान अवतीर्ण होते हैं अनंत शक्ति का आविर्भाव नहीं होता न हो सकता है ऐसा किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकता गिरीश यदि अपने बच्चों को ब्रह्म गोपाल कहकर पूजा की जा सकती है तो क्या महापुरुष को ईश्वर कहकर पूजा नहीं की जा सकती श्री रामकृष्ण के से अनंत के लेकर क्यों माथा पच्ची कर रहे हो तुम्हें छूने के लिए क्या तुम्हारे कुल शरीर को छूना होगा अगर गंगा स्नान करना है तो क्या हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा को छू जाना चाहिए मैं मरा कि जंजाल दूर हुआ जब तक मैं है तभी तक भेद बुद्धि रहती है मैं के जाने पर क्या रहता है यह कोई नहीं कह सकता मुँह से यह बात नहीं कही जा सकती जो कुछ है बस वही है तब कुछ प्रकाश यहाँ हुआ है और बचा खुचा वहाँ यह कुछ मुँह से नहीं कहा जाता सच्चिदानंद सागर है उसके भीतर मैं घट है जब तक घट है तब तक पानी के दो भाग हो रहे हैं एक भाग घट के भीतर है एक बाहर घट फूट जाने पर एक ही पानी है यह भी नहीं कहा जा सकता कहे कौन विचार हो जाने पर श्री राम कृष्ण त्रैलोक के साथ मधुर शब्दों में वार्तालाप कर रहे हैं श्री राम कृष्ण तुम तो आनंद में हो त्रैलोक कहा यहां से उठा नहीं कि फिर ज्यों का त्यों इस समय अच्छे ईश्वर की उद्दीपना हो रही है श्री राम कृष्ण जूते पहने रहो तो कांटों के वन में कोई भय नहीं रहता ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य इस बोध के रहने पर कामने और कांचन का फिर कोई भय नहीं रह जाता के को जलपान कराने के लिए बलराम उन्हें दूसरे कमरे में ले गए श्री रामकृष्ण के और उनके मत के लोगों की अवस्था भक्तों से कह रहे हैं रात के नौ बजे होंगे श्री राम कृष्ण ग्रीश मणि और दूसरे भक्तों से यह कैसे हैं जानते हो कुएं में एक मेढक ने यह नहीं देखा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है वह बस कुआं पहचानता है इसीलिए वह यह विश्वास करता ही नहीं कि पृथ्वी भी कोई चीज है ईश्वर के आनंद का पता नहीं मिला इसीलिए संसार संसार रट रहा है गिरीश से उनके साथ क्यों बकते हो वे दोनों में हैं ईश्वर के आनंद का स्वाद जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी बातें समझ में नहीं आती पाँच साल के लड़के को क्या कोई रमण सुख समझा सकता है वैसे ही लोग जो ईश्वर ईश्वर रड़ते हैं वह सुनी हुई बात है जैसे घर की बड़ी दीदी और चाची को आपस में लड़ाई करते हुए देखकर बच्चे उनसे सीखते हैं मेरे लिए भगवान है तुझे भगवान की कसम है